एक बात कही सुनने वाले दोस्तों को नमस्कार मित्रों को नमस्कार मित्रों के मित्रों को नमस्कार संबंधियों को नमस्कार आप सोच रहे होंगे कि आज इतना नमस्कार क्यों कर रहा हूं हां सही सोच रहे हैं क्योंकि हर बार इतने नमस्कार नहीं करता हूं तो साहब उसकी वजह यह है कि अभी पिछले दिनों किसी से बातें कर रहा था हां मैंने आपसे कहा ना बातें तो करता ही रहता हूं तो बातें कर रहा था और उन बातों के सिलसिले में एक चर्चा ये आई कि पीछे मुड़कर देखो यानी पीछे मुड़कर देखो का मतलब जरा पिछली बातों के बारे में सोचो तो साहब पिछली बातों के बारे में सोचने लगे और सोचने लगे कि कभी वो भी जमाना था जबकि हम लोगों से मिलते जुलते थे दिन भर में कई लोगों से मुलाकातें होती थी कहीं ना कहीं आते जाते थे मगर धीरे धीरे करके कुछ मिलना जुलना कम हो गया कुछ आना जाना कम हो गया और इस तरह से दुआ सलाम का सिलसिला बहुत कम हो गया कभी कभार किसी से मिलते हैं कभी कभार बातें करते हैं और कभी कभार ही क्या मैं ये कह सकता हूं याद करते हैं तो अब जब इस पीछे मुड़कर देखने की बात आई तो उसी के साथ में यह बात भी चली कि भैया टेक्नोलॉजी अब फिर टेक्नोलॉजी की बात आई तो टेक्नोलॉजी की मदद से वो वीडियो कॉल होती है वीडियो कॉल के साथ साथ चैट होती है ट्विटर व्हाट्सएप इस तरह से इस तरह की बातें होने लगी तो उसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई पीछे मुड़कर क्यों देखें अरे वो रियर व्यू में देख लेते हैं हा आपको याद होगा ना कि हम लोग अपनी कार में रियर व्यू में देखना जरूर पसंद करते हैं और मैं तो मोटरसाइकिल चलाता हूं तो अब तो मेरी आदत ऐसी हो गई है कि जब तक दोनों साइड में रियर व्यू न लगा हो तो मुझे मोटरसाइकिल चलाने में वास्तव में उलझन पैदा होती है रियर व्यू में होता क्या है रियर व्यू में पीछे वाले दिखाई पड़ते पीछे कौन जो पीछे छूट गए हैं या जो पीछे से आगे आ रहे हैं मगर रियर व्यू में एक सावधानी की लाइन अवश्य होती है कि जो चीजें पीछे दिख रही हैं वो वास्तव में उतनी दूर नहीं है जितनी दूर वे दिख रही हैं तो साहब मैं अपनी आज की बात यहीं से शुरू करता हूं हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत बार चलते जाते हैं चलते जाते हैं और चलते चलते कभी कभार रियर व्यू पर नजर पड़ती है तो रियर व्यू पर जब नजर पड़ती है तो कुछ लोग पीछे नजर आते हैं जो छूट जाते हैं सच बात यह है कि छूट वो गए हैं या हम उनसे छूट गए हैं तो मैं आपसे सच बताऊं आज मैं इन दोनों विषयों को लेकर चलूंगा कि मैं किससे छूटा हूं और कौन मुझसे छूट गया है क्योंकि हमको दोनों की ओर से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपसे छूट जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आप छूट जाते हैं और खास तौर से हमारे लोगों जैसे लोग जो कि ता उम्र ट्रांसफर वाली नौकरियों में काम करते रहे मैं तो बता सकता हूं कि मेरे तो पिताजी भी ट्रांसफर वाली नौकरी में काम करते थे तो हम लोगों की जगहें बदलती रहती थी हालांकि जीवन में एक सर्टेन स्टेज आने के बाद हम लोगों की जगहें नहीं बदली मतलब पिताजी इधर उधर आते जाते रहे और हम दोनों भाई और मां एक ही शहर में बसे रहे तो उस शहर में मोरलेस स्थाई टाइप के हो गए थे तो वहां से तभी बाहर निकले जब अपनी नौकरी करने निकले और जब अपनी नौकरी करने निकले तो फिर वहां पर लोगों से बिछड़ने लगे तो अब सवाल यह है कि जिनसे बिछड़ जाते हैं क्या वो लोग हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं मेरे हिसाब से तो साहब ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर या तो वो लोग खुद सामने आ गए हैं या आप उनसे टकरा गए हैं या उनकी चर्चा आ गई है मैं यहां पर आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा हम लोग बचपन में हमारे पिताजी बहुत जगहों से बदली होते होते बनारस पहुंचे और साहब बनारस में जब पहुंचे तो वहां पर हम लोग अरदली बाजार नाम के मोहल्ले में रहते थे अरदली बाजार नाम का मोहल्ला उस समय बनारस का एक किनारे की तरफ का मोहल्ला था यानी कि मेन शहर से थोड़ा हट कर था कोई बहुत मध्यम वर्गीय परिवार ही वहां बसते थे ना तो वहां कोई बहुत बड़े आदमी रहते थे और ना ही वो कोई स्लम एरिया था तो उस एरिया में एक पोस्ट ऑफिस भी था अब आपको बताऊं कि वो पोस्ट ऑफिस छोटा सा पोस्ट ऑफिस था और उस पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमास्टर साहब थे बहुत ही खुश मिजाज पुरमजाक पोस्ट मास्टर साहब हम लोग तो छोटे थे हम लोगों को पोस्ट ऑफिस जाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी मगर पिताजी अक्सर पोस्ट ऑफिस जाया करते थे क्योंकि पिताजी की आदत थी लिखा पढ़ी बहुत करते थे तो वो चिट्ठियां बहुत लिखा करते थे और चिट्ठियां हम लोग के घर में आती भी बहुत थी ऑफ कोर्स जब चिट्ठी आप लिखेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा और ये वही जमाना था जबकि चिट्ठी पत्री के सहारे जिंदगी चलती थी और पोस्टमैन परिवार का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता था यानी पोस्टमैन आया नहीं आया ये ये दिन भर की चर्चा में शामिल होता था तो साहब पोस्ट साहब के पास गए पिताजी ये पिताजी ने ही कहानी मुझे बताई है और पोस्टमास्टर साहब की उपस्थिति में बताई गई है तो इसलिए मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि इसमें बहुत हाँ, बहुत हद हाँ तक नहीं ये पूरी सच्ची होगी तो साहब पिताजी वहां पहुंचे ये एक्साइज इंस्पेक्टर थे और जिस एरिया में हम लोग का मकान था यानी घर था रहते थे जहां हम लोग किराए के मकान में वो एरिया भी उन्हीं के कार्यक्षेत्र यानी जूडिस्टिक्शन में था तो एक्साइज इंस्पेक्टर ऐसे आप देखिए आज की तारीख में तो कोई बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं है मगर चूंकि उस इलाके में एक्साइज इंस्पेक्टर थोड़ा सा शायद परिचित मतलब जाना पहचाना चेहरा हो गया था या पिताजी थोड़े ज्यादा सोशल थे इस नाते से जब वो पोस्ट ऑफिस में गए तो उन्होंने शायद शॉट टिकट मांगे या कुछ ऐसा कुछ किया शायद उस समय बीस पैसे या पच्चीस पैसे का लिफाफा जाता था तो उन्होंने कहा कि मुझे सौ टिकट दे दीजिए तो पोस्टमास्टर साहब ने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि साहब सौ सचमुच में सौ टिकट दूं आपको तो पिताजी थोड़ा आ, थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर जाते थे तो उन्होंने कहा अब आप सौ टिकट भी दीजिए और सौ पोस्टकार्ड भी दीजिए और सौ इनलैंड भी दीजिए ठीक है पोस्ट साहब ने दे दिए जितना भी उनका दाम हुआ हो पिताजी ने शायद एक सौ रुपए का नोट उनको दिया पोस्टमास्टर मास्टर साहब ने कहा कि भाई इसकी तो चेंज अभी मेरे पास है नहीं तो आप क्या करेंगे तो पापा ने कहा साहब चेंज नहीं है तो आपको चेंज मंगाने का काम तो आपका है आप मंगाइए देखिए पुरमजाक पोस्ट मास्टर साहब ने कहा कि देखिए मुझे तो शाम को हिसाब में होता है तो आप ऐसा करिए कि आप अभी जाइए ये सब अपने डाक टिकट वगैरह ले जाइए और बाद में अपने किसी सिपाही के हाथ मुझे आप ये छुट्टा भिजवा दीजिएगा पिताजी ने कहा आप सिपाही बोल रहे हैं आपको कैसे मालूम मैं पुलिस में थोड़ी काम करता हूं उन्होंने कहा साहब मुझे पता है कि आप एक्साइज में काम करते हैं आप पांडे जी की कॉलोनी में रहने आए हैं ना तो आपको कोई बात नहीं है। मैं पैसा आप दे दी भिजवा दीजिएगा और नहीं भिजवाएंगे तो मैं लगा दूंगा और मैं शाम को आपके घर आ जाऊंगा लेने के लिए साहब एक चिरकालीन मित्रता की नींव उस जगह पर पड़ गई उन्होंने जो ये बात कही वो इतने अच्छे सद्भावपूर्ण तरीके से कही कि पिताजी मैं क्या कहूं उसके लिए मैं मुझे पता है क्या बट ही वॉज इम्प्रेस्ड नतीजा क्या हुआ कि पैसे तो जो भी उन्होंने शायद भिजवा ही दिए होंगे मगर पोस्ट साहब कुछ ही दिनों में हम लोगों के परिवार का हिस्सा बन गए हम लोग उनके घर आने जाने लगे वो हमारे घर आने जाने लगे उनके चार बच्चे थे ओम जी गोपाल जी सरिता और ममता ये बच्चे हम लोग से उम्र में काफी कम थे मगर बहुत ही शरीफ शाइस्ता बहुत कम बोलने वाले बच्चे और मैं तो यही कह सकता हूं कि आज बड़े होने के बाद भी मतलब इस बात इस घटना को पचास साल से अधिक हो चुके हैं और वो बच्चे अब आ, वयस्क हो चुके बड़े हो चुके और नौकरियों से रिटायर भी हो चुके हैं कुछ तो हमारे जो संबंध उस समय बने मुझको आज भी याद है कि हम बच्चे जाते थे उनके घर में तो हम लोग के घर में कभी भी कुछ नॉन वेजिटेरियन ऐसे बना नहीं करता था क्योंकि माता पिता दोनों नहीं खाते थे हम दोनों भाई खाते थे तो उनकी जो हमारी चाची जी थी यानी कि पोस्टमास्टर साहब की धर्म पत्नी हम लोग के लिए चूल्हे पर खाना बनाती थी मुझे याद नहीं है कि वो चूल्हा था या गैस स्टोव था क्या था मगर उस पर खाना बनाती थी और हम छो बच्चे वहां पर बैठ करके नीचे जमीन पर और खाया करते थे और मुझको ये तो नहीं मैं कह सकता हूं कि शायद दो रोटी चार रोटी मगर जो भी खाते थे उसके बाद एक रोटी तो हमें और खानी ही पड़ती थी क्योंकि वो हम लोगों को बगैर एक, एक एक्स्ट्रा रोटी खाए उठने नहीं देती थी जितना भी खाना वो परोसती थी उसके बाद दोबारा परोसना था ही मैं आज सोचता हूं कि आज हम हम लोग बूफे में खाने जाते हैं तरह तरह की दावतें होती हैं विभिन्न प्रकार के व्यंजन लगे होते हैं मगर जिस प्यार से कोई इसरार करके और आपकी कटोरी में एक चम्मच और डाल देता है वो ज़िंदगी याद रहता है रियर व्यू मिरर में देखने पर वो घटनाएं आज भी मेरी आंखों के सामने होली के दिन शाम को चार पांच बजे होली में आपको शायद पता होगा कि एक दूसरे के घर मिलना जुलना जाया जाता है मुझको याद है कि हर होली पर मैं याद करता हूं कि होली पर जो पहला व्यक्ति हम लोग के घर में आता था वो पोस्टमास्टर साहब और उनके बच्चे अक्सर ऐसा हुआ है कि वो अपने समय से निकल पड़े और हम लोग उस समय तक शायद नए कपड़े भी न पहन पाए थे पोस्टमास्टर साहब के छों के नीचे वाली वो हंसी और उनके बच्चों का वो सीधापन कोई बच्चा कोई खाने की सामग्री पर हाथ नहीं लगाता था जब तक कि वो अपनी आंखों से इशारा नहीं कर देते थे हम लोग जैसे बदमाश बच्चे ऐसे बच्चों को देखकर वास्तव में आश्चर्यचकित होते थे मैं तो यही कह सकता हूं कि वो समय वो काल मैं आज भी बता दूं कि आज भी मेरे संबंध उन सबों से बने हुए हैं हमारे चाचा जी और चाची वो तो नहीं हैं अब इस दुनिया में मगर वो बच्चे अभी हैं और मेरे को खुशी है ये कहते हुए कि आज भी उनसे हमारे संबंध बने हैं क्यों बने हैं शायद उस दिन जो अगर शायद पिताजी टिकट लेने न गए होते तो शायद ये संबंध भी न बनते मैं इसी तरह के और भी अनेक कहानियां किससे बता सकता हूं मगर मैं यहां पर कहना यह चाहता हूं कि रियर व्यू मिरर में देखने पर हम सिर्फ यही देख पाते हैं कि हमने कुछ लोगों को पीछे छोड़ा कुछ लोगों से आगे निकल आए कुछ लोगों से अलग हो गए मगर क्या वो संबंध टूटे नहीं मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चाहते हैं और मिल नहीं पाते मुझको याद है कि एक मैं बहुत शायद नौवीं क्लास में पढ़ता था आठवीं नौवीं क्लास मैंने मंसूरपुर मुजफ्फरनगर जिले में पढ़ी है और वहां पर हमारे साथ में एक हमारा दोस्त था देवराज देवराज मंसूरपुर के मंसूरपुर उस एक गांव था और उस गांव में एक स्वीट मीट यानी हलवाई की दुकान थी और उन हलवाई साहब का बेटा था देवराज तो मैं और देवराज हम लोग पक्के दोस्त थे 1966 में हम मंसूरपुर छोड़कर आ गए उसके बाद देवराज के साथ कुछ समय तक पत्र व्यवहार चला परंतु कालांतर में पत्र व्यवहार समाप्त हो गया मैं बहुत चाहता रहा नौकरी करने के बाद भी कि शायद कभी ऐसा अवसर आए कि मैं वहां जाऊं और जाकर के मिल पाऊं मगर कभी ऐसा अवसर नहीं आया और आज तो उस घटना को इतने साल हो चुके हैं कि मुझे पता भी नहीं कि देवराज अभी कहां होंगे और मंसूरपुर में न मालूम कितनी दुकानें खुल चुकी होंगी मैं कैसे उनको ढूंढ सकूंगा मुझको नहीं मालूम है हां मुझे देवराज की याद हमेशा रही वो यादें जो ऐसे लोगों की रहती हैं जिनके साथ हमारे संबंध बने होते हैं बहुत घनिष्ठ होते हैं परंतु जब हम उस जगह से हट जाते हैं तो वो संबंध पीछे छूट जाते हैं अब यहां पर यदि मैं ये सोचू कि यह तो मैं अपनी ओर से कह रहा हूं यानी कि मैं जो जगह छोड़कर चला आया अब ऐसा भी हुआ है कि जबकि लोग वो जगह छोड़कर चले गए जिनके साथ के हमारे बहुत ही अच्छे संबंध थे और उसके बाद जिंदगी में कम से कम अभी तक की जिंदगी में उनसे मुलाकात नहीं हुई ऐसे ऐसे लोग कौन है यानी कि आपको मैं बताऊं मैं बहुत दिनों तक मैंने केंद्रीय कार्यालय में काम किया बहुत से साथी जिनके साथ में काम करता था बहुत से पड़ोसी जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते थे तो केंद्रीय कार्यालय में आप जानते हैं शायद कि हर चार पांच साल के बाद आपका तबादला हो ही जाना है और चूंकि आप दूसरे सर्कल से भी आए होते हैं तो उसके बाद आपसे मुलाकात होने का चांस बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप वापस अपने सर्कल में चले जाते हैं वो वापस अपने सर्कल में चले जाते हैं तो सर्कल मतलब आप समझिए कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में और उसके बाद आपसे उनकी मुलाकात कभी हो पाएगी ये संभावना बहुत कम है तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि हमारे एक मित्र थे श्री रघुत्तम रेड्डी रघुत्तम रेड्डी साहब और उनकी पत्नी श्रीमती वीणा रेड्डी मतलब व्यक्तियों में मैं ये कह सकता हूं कि जेम ऑफ ए पर्सन रघुत्तम रेड्डी का हमसे पहले तबादला हो गया और वो अपने पेरेंट्स सर्कल चले गए हम दूसरी जगहों पर स्थानांतरित होकर चले गए उसके बाद इस बात को लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं रघुत्तम रेड्डी अभी हमारे बीच में नहीं है परंतु उनकी पत्नी हैं मुझे पता है मैं आज तक हैदराबाद में रहने के बावजूद उनको खोज नहीं पाया बहुत कोशिश की मैंने बहुत से मित्रों से परिचय मतलब यह खोजबीन करने की कोशिश की मगर इतफाक नहीं मुलाकात हो गई क्या हुआ यहां पर यहां पर मैं उनको खोजना चाहता हूं यानी कि मैं हूं वो व्यक्ति जो पीछे छूट गया हूं मगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो साहब रियर व्यू मिरर में जो चेहरे आपको दिखते हैं जो चेहरे आपको नजर आते हैं जो चेहरे पीछे छूट जाते हैं या अलग हो जाते हैं वो चेहरे जिंदगी में दोबारा मिलेंगे या नहीं पता नहीं कहा नहीं जा हाँ, एक बात यह भी है कभी कभी रियल व्यू मिरर में जो पीछे छूट जाते हैं उनसे पीछा छूट जाना ही अच्छा होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पीछे थे वो सब अच्छे थे और जो आज हैं वो सब खराब है ना ऐसा नहीं है पीछे भी बहुत से ऐसे थे जिनको आप भूल जाना चाहते हैं मैं जानता हूं एक हमारे मित्र हैं अब मैं उनका तो नाम तो नहीं लूंगा परंतु वो मित्र के भेद में वास्तव में अब मैं सांप क्या कहूं सांप तो कहना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे काटा वाटा तो नहीं परंतु जितना वो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते थे उतना उन्होंने अवश्य किया था हमारे पड़ोसी थे और मैंने तो अपनी समझ से उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही किया था तो यदि वो वो बिछड़ गए तो मुझे खुशी है कि अच्छा हुआ बिछड़ गए यानी कि मुझे अपने आप से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो साहब हर पुरानी चीज अच्छी है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता और हर नई चीज बुरी है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी हमें ऐसे अनेक मित्र मिले हैं ऐसे अनेक परिचय हुए हैं जो कि बहुत ही यूनिक है अपने आप में और बहुत सुखद है तो यहां पर रियर व्यू मिररर के बहुत से एपिसोड बनेंगे और मैं अपनी पिछली बातें जब करने लगूंगा तो शायद आपको बहुत कुछ और बताऊंगा मगर यहां पर आज मैंने बात सिर्फ इसलिए शुरू की है कि अब आप भी जरा पीछे मुड़कर देखिए कितने लोगों को आप पीछे छोड़कर आए और क्या वो गुजरा हुआ जमाना आपको भी उतनी ही शिद्दत से याद आता है कितनी शिद्दत से जितनी शिद्दत से शायद उनको याद आता हूं साहब मैं आपको यह बता सकता हूं कि अपने बारे में तो मैं निश्चित हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जितनी शिद्दत से याद करता हूं अवश्य ही वे भी मुझे उतनी ही शिद्दत से याद करते होंगे ये मेरे को पक्का यकीन है आप कहेंगे साहब यकीन कैसे है? यकीन ऐसे अरे आपको मेरी याद है ना आप भी तो उन लोगों में से हैं जिनसे मैं अलग हो गया यानी कि आज मैं स शरीर आपके पास नहीं हूं मगर आप मेरी बात सुन रहे हैं मुझे याद कर रहे हैं हां मैं मेरा मतलब आप सब नहीं मगर अधिकांश लोग तो ये जो ये जो एक बॉन्ड है ये जो एक बंधन है ये एक तरह का एक लेजर टाइप है जो नजर नहीं आ रहा है मगर यह बंधन उस समय से बंधा हुआ है और मैं यहां पर आप आज आज अपनी बात थोड़े छोटे में ही समाप्त कर रहा हूं यही कहूंगा याद करिए और जितनी अच्छी बातें हों जिनके बारे में भी उन सब को याद करिए हां जो बातें अच्छी न लगी हो उनको भूल जाइए अच्छा है भूल जाना ही अच्छा है कभी तो भूलने में भगवान भी मदद करता है अल्लाह ईश्वर सब आपकी मदद करते हैं भूल जाने में क्योंकि यदि हम भूलते नहीं ना तो मनुष्य के लिए यानी आदमी का जीवन बहुत कठिन हो जाता अगर सब कुछ याद रह जाता तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि भैया जो भूलने लायक है उसको भूल जाओ मगर जो याद करने लायक है उसको याद करो और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसकी चर्चा करते रहो यानी कि उसके बारे में बातें करते रहिए अगर आप बातें करते रहेंगे तो यादें बनी रहेंगी और ये यादें सच पूछिए सर ये यादें बहुत ही कीमती हैं हां आपको याद है ना मैंने एक बार आपसे एक बीमारी का जिक्र किया था किया था या नहीं, नहीं। देखिए अब मेरे को भी लगता है कि वो बीमारी धीरे धीरे पकड़ रही है खैर अगर नहीं भी किया था तो भी बता दूं मैं आपको याद दिला दूं आपको तो पता ही है वो एमनीशिया या अल्जाइमर, जहां पर कि लोग भूल जाते हैं कहा जाता है कि अमेरिका के एक प्रेसिडेंट साहब हैं रीगन साहब वो भूल गए कि वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के तो यार कितना बड़ा कितना बड़ा श्राप है यह कि आपको याद ही ना रहे कौन हमारे थे कौन अपने थे कौन पर आए थे क्या था ये सब अरे यार याद करते रहिए और याद करिए बातें करिए मुझसे बातें करिए मुझसे बातें करने के लिए तो आपके पास तरीका है सच बताऊं आज तक आप में से किसी ने मुझे लिखा नहीं है हाँ किसी ने मतलब ज्यादातर लोगों ने नहीं ही लिखा है हमारा ट्विटर हैंडल है ना एट द एक बात कही एच यूएमएनई के बी डबल ए टी के ए एच आई तो आप यहां पर कहिए फोन पर कहिए आप जानते हैं ना मेरा नाम रवि श्रीवास्तव आप मुझसे कह सकते हैं फोन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं आपके पास मेरा नंबर है तो अपनी यादों को ताजा करते रहिए भाई और इन यादों को ताजा करने से आप में जीवंतता बनी रहेगी तो और किसी के लिए नहीं तो अपने लिए करिए आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और नई बात को लेकर के मुझे किसी ने सुझाव दिया है कि मैं सेफ्टी पिन पर बात करूं तो अगले हफ्ते शायद मैं सेफ्टी पिन पर बात करूंगा तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद इसकी सबको पहचान नहीं इसकी सबको पहचान नहीं ये मां